मजेदार है लेकिन ना माने अभी अरे नहीं नहीं अभी अभी अभी चार दिन पहले हम ऑर्डर किए थे चार दिन पहले ऑर्डर किए थे दो दिन पहले हमारे हाथ में आया होगा और अब आज सुबह नेट पे कुछ सर्च मार रहे थे किसी दूसरे वजह से आपका तो कहीं पते नहीं है के लिए नहीं उसकी कोई मामला हो। में आता है। किसी ने कुछ मामला छुपा है जो प्रकाश में आता है है वो एकदम गायब लगता है समय समाज की नहीं नहीं जानी है। जो प्रकाश में नहीं आता करते है। नहीं सब खुद लेखक के दादी जाने वाली भूल जाने वाली एक नजर मारे और मार्ग के नीचे छुपा लिए जाने वाले प्रसंग है तीन चीजों माता आपसे किसने कहा कि समाज मुझे लगता है सबसे के चीज़ चीज़ रास्ते पिछले समाज की सच्चाई तो पंद्रह सालों की दुनिया नए अमीरों का नई अमीरी का लूट का हित की होती है आटाई जमीनों समाज शिक्षित होता है उसके संस्कार जैसे होते हैं की जो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करती है वो किताब पता नहीं किस उतनी सच्चाई आप समझ रहे हैं ना द बुटीफुल एंड दाइफ इन द न्यू इंडिया लिखने वाले हैं संदीपन देव और पेंगविन इंडिया ने छापा था दो ग्यारह में बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं प्यार में क्या प्यार में सुबह होगा सुबह अच्छा? होगी